संभीद्नौ, संभीद्नौ, पांक, के ब्लॉग की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में सुनते हैं रमेश तैलंग की कुछ बाल कविताएं एक चपाती ताती ताती एक चपाती दिखी तवे पर पेट फुलाती बिल्ली मौसी, मौसी बोली म्या भूख लगी, लगी मैं तुझको खाऊं सुनकर, सुनकर उछली दूर चपाती फिर फिर बोली फिर आंखें मटकाती मौसी पहले, पहले मक्खन ला, ला फिर चाहे मुझको खा जा देख, देख चपाती पार पार, के ठनगन बिल्ली ले आई मक्खन गुर्रा कर फिर बोली म्याओ अब तो मैं तुझको खा जाऊं सुनकर उछली दूर चपाती बोली, बोली फिर मटकाती, हाँ हाँ पहले गुड़ तो ला फिर, फिर चाहे मुझको खा जा बिल्ली चल गुड़ लाने लगी लौट कर झुंझलाने म्या म्या म्या म्या अब मैं खाऊ अब मैं खाऊ मन ही मन में डरी चपाती सोचा अब तो मरी चपाती चिड़ बोली खा लगती बिल्ली गुस्से में छपती खाली चप चप चप, -चप, -चप, -चप चपाती गप -चपाती, चपाती एक दुनिया रचें एक दुनिया रचें आओ हम प्यार की जिसमें खुशियां ही खुशियां हो संसार की एक धरती ने हमको दिया है जन्म एक धरती के बेटे हैं हम मान लें अजनबी हो भले हाथ अपने मगर गर्मिया एक दूजे की पहचान लें तोड़ डाले ये दीवारें बेकार की एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की धूप गोरी है क्यों रात काली है क्यों इन सवालों का कुछ आज मतलब नहीं बांट दे जो बिना बात इंसान को उन ख्यालों का कुछ आज मतलब नहीं जोड़कर हर कड़ी टूटते तार की एक दुनिया रचे आओ हम प्यार की एक पतंग भैया दे, दे दे एक पतंग थोड़ी सदी थोड़ा मंजा मेरी चरखी में दे डलवा पेच, पेच लड़ाऊं तेरे संग भैया दे, दे दे एक पतंग कल वाली फट गई हवा से लाऊं अब मैं नई कहा से दे दे ना बस वही पतंग जिसका पीला पीला रंग भैया दे दे एक पतंग भैया दे दे एक पतंग ओ गेंदे के फूल केसरिया पगड़ी ये लाए कहा से सच सच बताना ओ गेंदे के फूल हाट से लाए या मेले से लाए मुफ्त में लाए या पैसे से लाए पैसे भी इतने कमाए कहाँ से सच सच बताना ओ गेंदे के फूल चंपा ने देखा चमेली ने देखा रात की रानी नवेली ने देखा रूप के गहने चुराए कहा से सच सच बताना ओ गेंदे के फूल ओ अम्मा ओ अम्मा अटकन दे चटकंद दही बिलोकर मक्खन दे ओ अम्मा ओ अम्मा थप थप थप थप थपकी थप दे पलके भारी झपकी दे ओ अम्मा ओ अम्मा हाथ सिरहा अपने दे आज सुहाने सपने दे ओ अम्मा ओ अम्मा अच्छी अच्छी सीखें दे ढेर भरी आशीषें दे ओ अम्मा ओ अम्मा अभी आप सुन रहे थे रमेश तेलंग की कुछ बाल कविताएं